परम पूज्य श्री सोनक ऋषि ने सुध गोस्वामी जी के चरणों में नमन करते हुए बड़े प्रेम भाव से पूछा भगवन आप हमें परीक्षित महाराज जी के जन्म की कथा को कहें सोनक ऋषि ने सुध गो स्वामी जी से विनती करी कि आप हमें परीक्षित महाराज जी के जन्म की कथा कहें लेकिन परीक्षित महाराज जी के जन्म की कथा से पहले परम पूज्य श्री सुद गोस्वामी जी पांडव चरित्र का वर्णन करते हैं सुदको गोस्वामी जी महाभारत की उस झांकी का दर्शन कर रहे हैं जिस समय भीम सिंह ने अपनी कथा से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया था महाभारत का युद्ध 18 दिन हुआ भीम सिंह की गधा से दूतराष्ट्र के निन्यानवे पुत्र मर गए थे एक पुत्र बचा था सोवा जो था दुर्योधन तो उस चरित्र का अब हम वर्णन करते हैं य मृदरवसा वीरे शो वीर गु वर्कोदरा विदा विमर्श भगनोरुनंदे दुतरास्त्रपुत्रे भीम सिंह ने अपनी गधा से दुर्योधन की जंगाओं को तोड़ा अब जंगाओं को क्यों तोड़ा तो कथा महाभारत में आती है जब जुआ खेला जा रहा था दुर्योधन ने अपनी पत्नी भानुमती को जुए पर लगा दिया और युदेश्वर महाराज जी ने अपनी पत्नी द्रौपदी को जुए पर लगा दिया युद्धिस्थल महाराज जी अपनी पत्नी द्रौपदी को हार गए दुर्योधन का भाई था दुशासन दुर्योधन ने कहा दुशासन जाओ द्रोपदी को लेकर आओ दुशासन द्रौपदी को लेकर आता है भक्तों उस समय दुर्योधन ने अपनी जंगा को ठोक कर कहा कि इसे वस्त्रहीन कर इसकी साड़ी को उतारकर मेरी जंघा पर वस्त्रहीन इसे बिठा दो ये बात भीम सिंह को ठीक नहीं लगी और भीम सिंह ने भी अपनी जंघा को ठोक कर कहा कि हे दुर्योधन मैं सर्वव्यापित भगवान श्री हरि को साक्षी मानकर ये सोगंध लेता हूं मैं जीवित रहा वो समय आया तेरी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगा अरे जिस जंगाओं को तूने ठोक ठोक कर कहा कि द्रोपदी को मेरी जंगा पर बिठाओ मैं तेरी इस जंगा को ही तोड़ दूंगा इसलिए भीम सिंह ने जंगा पर वार किया अंतिम दिन महाभारत का चल रहा था माता गंधारी ने अपने बेटे दुर्योधन को पैगाम भिजवाया कि दुर्योधन को कहना के वस्त्रहीन होकर मेरे पास है मैं अपने आंखों की पट्टी हटाऊंगी और नाखून से लेकर बाल तक दुर्योधन को देखूंगी तो दुर्योधन वज्र की तरह उसका शरीर बन जाएगा लोहे की तरह दुर्योधन वस्त्रहीन होकर जा रहा था और मार्ग में भगवान श्री कृष्ण मिल गए हे दुर्योधन ये नंगे पुंगे कहां जा रहे हो दुर्योधन ने कहा कि अपनी मां के पास जा रहा हूं अरे भगवान ने कहा तुमको शर्म नहीं आती अभी तुम कुछ छोटे बालक थोड़ी हो कुछ तो ढांक कर जाओ ठाकुर जी ने दुर्योधन की जंगा पर केले के पत्तों से ढकवा दिया दुर्योधन की जंगा को केले के पत्तों से ढका दिया दुर्योधन जब अपनी मां के पास गया भक्तों आज माता गंधारी ने अपने नेत्रों से पट्टी हटाई नाखूनों से देखना आरंभ किया बालों तक पूरा शरीर तो दुर्योधन का वज्र की तरह बन गया लेकिन जंगा लोहे की नहीं हुई क्योंकि वो भगवान ने ढका दी आज दुर्योधन के संग भीम सिंह लड़ रहे थे दुर्योधन ने भी मार मारकर भीम सिंह को घायल कर दिया था भीम सिंह की गधा काम नहीं कर रही थी भीम सिंह परेशान हो गए ठाकुर जी ने इशारा किया जंगा समझ गए भीम सिंह और जंगा पर वार करना आरंभ कर दिया खूब जंगाओं पर मारा जंगाओं पर मारा घायल अवस्था में जैसे अभी श्वास निकल जावे दुर्योधन का उसे घायल अवस्था में छोड़कर चले गए दुर्योधन कुरुक्षेत्र की भूमि पर घायल अवस्था में पड़ा है जितने गीत थे वो सब मरे में जीवों को खाने के लिए आ रहे थे जितने भी पुरुष वहां पर जो मरे पड़े थे तो गीतों ने देखा कि दुर्योधन भी मरा पड़ा होगा अब गीत जब दुर्योधन के पास आए भक्तों तो घायल अवस्था में दुर्योधन उन गीतों को भगा रहा है उसी समय दुर्योधन का मित्र था जिसका नाम था अश्वत्थामा यह अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था अश्वथामा ने अपने मित्र दुर्योधन की यह दशा देखी दौड़ा दौड़ा आया दुर्योधन के सर को उठाकर अपनी जंगा पर रख दिया दुर्योधन के सर पर बालों दुर्योधन के बालों में हाथ फेर रहा है, अश्वथामा रोते रोते कहता है कि हे मेरे मित्र दुर्योधन तुम और हम संग खेलते थे संग विद्या सीखते थे संग सोते थे संग खाते थे आज शत्रुओं ने तुम्हारी क्या दशा कर दी दुर्योधन कहता है कि मेरे मित्र अस्व मुझे अपनी जंघा टूटने का शोक नहीं मुझे शोक इस बात का कि मेरे निन्यानवे भाई मर गए लेकिन पांच पांडवों में से कोई भी नहीं मरा मुझे शोक इस बात का कि तुम जिसे मित्र के होते हुए मेरे शत्रु राजगद्दी पर बैठ रहे हैं शोक तो इस बात का है अश्वत्थामा ने कहा कि मेरे मित्र यही बात है तो मैं आज ही पांच पांडवों के सर तुम्हें काट कर ला कर दूंगा तुम प्रसन्न हो जाना दुर्योधन घायल अवस्था में मुस्कुरा कर कहता है कि मेरे भाई अश्वत्थामा यदि तुम इन पांच पांडवों को मारोगे ये मर जाएंगे मैं बच गया तो आधा राज्य तेरा आधा राज्य मेरा होगा और अगर मैं वीरगति को प्राप्त हो गया तो पूरे राज्य का भोग तुम ही करोगे अश्वत्थामा अपने मित्र दुर्योधन से विदा लेकर चल दिए रात्रि का इंतजार कर रहा था वृक्ष के नीचे लेटा था अश्वथामा ने क्या देखा कि रात्रि में एक वृक्ष पर कौे सो रहे थे और उल्लू रात्रि में उन कवों को घूम घूम कर मार रहा था अश्वथ ने अपना गुरु उल्लू को ही बना लिया भक्तों कि जब ये पांडव सोएंगे मैं भी इन सोए हुए पांडवों के सरों को काट दूंगा पांडव लोग सोने के लिए जा रहे थे भगवान कृष्ण ने कहा भैया युद्धिष्ठर भीम भैया अर्जुन नकुल सहदेव विजय की रात्रि है और विजय की रात्रि को सोकर बिताओगे आप लोग युद्ध जीते हो लोग आपके पास मिलने के लिए आ रहे हैं बधाइयां देने के लिए आ रहे हैं इसलिए आज की रात्रि सोकर नहीं बितानी चाहिए चलो मेरे संग भगवान अपने संग लेकर चले गए और यहां पर पांच पांडवों की जगह इनके ही रूप वाले पांच पांडवों के बच्चे अपने पिताओं के बिस्तर पर सो गए अश्वथामा आता है रुद्र सूत्र का पाठ करता है शीघ्र के चारों ओर उसने लगा दी अग्नि अंदर प्रवेश किए और तलवार से सोते हुए पांचों बच्चों के सरों को अश्वत्थामा ने भक्तों काट दिया उन सरों को गुनी में डाला एक बोरी में डाला और अब उन सरों को लेकर आया दुर्योधन के पास अश्वत्थामा ने कहा कि मेरे मित्र दुर्योधन लो मैंने आज पांचों पांडवों को मार दिया प्रसन्न हो जाओ अब तुम दुर्योधन मुस्कुराने लगा कि जो काम मैं इतने वर्षों से नहीं कर सका मेरे मित्र तुमने एक ही दिन में कर दिया लाओ मेरे शत्रु भीम सिंह का सर मुझे दो भीम सिंह का सर जब मांगा तो भीम का ही वे पुत्र था और भीम की तरह उसका भी मोटा सा सर सर था दुर्योधन को अश्व ने सर दे दिया दुर्योधन ने जब अपने हाथ से उस सर को दबाया दबाने से वे सर फट गया और दुर्योधन रोने लगा शोक करने लगा रोते रोते दुर्योधन ने अश्वथा को कहा अरे मूर्ख ये तुमने क्या किया तुमने पांडव की जगह उनके पांच बच्चों को मार दिया अरे हमारे वंश में यही तो बचे थे हमारे जाने के बाद हमारा श्राद्ध तर्पण तो करते तुमने तो हमारे वंश को ही खत्म कर दिया दितकारे दित कारे ऐसे के कर दुर्योधन मर गया परम पूज्य सुत गो स्वामी जी कहते हैं कि सोन का अधिक ऋषि हो दुर्योधन की जन्म कुंडली में ऐसा ही लिखा था कब होगी इनकी मृत्यु जब इसके जीवन में हर्ष और शोक आएगा और आज यही हुआ हर्ष खुशी किस बात की खुशी कि जो काम में इतने वर्षों से नहीं कर सका तुमने एक दिन में कर दिया खुशी इस बात की और गम अरे तुमने उनकी जगह उनके बच्चों को मार दिया शोक इस बात अश्वथामा भयभीत हो गया भक्तों यदि ये पांडवों के बच्चे हैं तो अर्जुन मुझे नहीं छोड़ेगा वहां से भागा सवेरा हुआ माता द्रौपदी अपने पांच बच्चों को जगाने के लिए गई दरवाजे पर पहुंची तो रथ की धार दरवाजे से बाहर बह रही थी माता द्रौपदी का मन घबराने लगा जैसे शीघ्र में प्रवेश करी बिस्तरों पर क्या देखा कि पांचों बच्चों के धड़ हैं पर सर नहीं है ये देखकर माता द्रौपदी शोक करती है माता शिशु नाम निदनम सुता नाम निशंब गौरम परिपथ्यमान रो रही माता द्रौपदी के शोक की आवाज को जब पांचों पांडव ने सुना युधिष्ठर भीम अर्जुन नकुल और सहदेव दौड़े दौड़े आए भगवान कृष्ण भी आए उस समय पांचों पांडवों ने क्या देखा कि उनके बच्चों के धड़ पड़े पर सर नहीं पड़े माता द्रौपदी अर्जुन की ओर देख कर कहती है आर्य या पुत्र मैं तुम्हारे बल पर सौगंध खाती हूं जब तक आप अश्वत्थामा के सर को काटकर नहीं लाओगे मैं उसके सर पर जब तक खड़ी होकर स्नान नहीं करूंगी तब तक मैं अन्न जल आदि गण नहीं करूंगी ऐसा माता द्रौपदी ने कहा भगवान कृष्ण को अपने भक्त की बात समझते देर ना लगी भगवान अपने रथ को लेकर आते हैं अर्जुन को बिठाते हैं और बातों ही बातों में भगवान कृष्ण ने अपने रथ को अश्वथामा के निकट पहुंचा दिया अश्वथामा ने जब भगवान कृष्ण और अर्जुन को देखा तो भक्तों भागा कैसे भागा कि एक समय ब्रह्मा जी रुद्र के भय से शंकर जी के भय से भागे थे क्योंकि जब ब्रह्मा जी के सुर से कन्या का जन्म हुआ था सरस्वती ब्रह्मा जी अपनी कन्या पर मोहित हो गए थे उस समय शंकर जी से रहा नहीं गया और वे ब्रह्मा जी को मारने दौड़े थे और ब्रह्मा जी भागे घबराकर कर अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मस्त्र चला दिया भयंकर अग्नि प्रकट करते हुए जब ब्रह्मस्त्र अर्जुन की ओर आया अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को नमन करकर कर कहा कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्ता नाम भयंकर हे भक्तों के भय को दूर करने वाले हे मधुसूदन हे जगतनाथ कैसी भयंकर अग्नि मेरी ओर आ रही है भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन अश्वत्थामा ने ब्रह्मस्त्र छोड़ा इस मूर्ख अश्वत्थामा को ब्रह्मस्त्र चलाना आता है उसे लौटाना नहीं आता इसलिए तुम अपने ब्रह्मस्त्र को चलाकर इन दोनों अस्त्रों को अपनी ओर कर लेना अपने अस्त्र को और अश्वत्मा के अस्त्र ब्रह्मस्त्र चलाने के लिए आचूर आदि करना पड़ता है पवित्र होना पड़ता है क्योंकि पवित्र अस्त्र है ब्रह्मा जी का अस्त्र है अब अर्जुन पवित्र कैसे हो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को नमन किया भगवान कृष्ण की चार परिक्रमा करी और परिक्रमा कर अर्जुन ने अपने ब्रह्मस्त्र को छोड़ दिया अर्जुन के ब्रह्मास्त्र ने अश्वत्मा के ब्रह्मास्त्र को रोक दिया दोनों अस्त्रों की अग्नि से ही संसार जलने लगा भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन देर ना लगाओ ज्यादा देर तक ये अस्त्र टकराएंगे इसकी भयंकर अग्नि से पूरा विश्व जल जाएगा इसलिए जल्दी से इन अस्त्रों को अपनी ओर कर लो भगवान के कहने पर अर्जुन ने दोनों अस्त्रों को अपनी ओर कर लिया रस्ते उतरे तलवार ली दौड़े अश्वत्मा के बाल को पकड़कर जब गर्दन को काटने लगे तो अश्वत्मा में ही अपने गुरु का दर्शन हो गया भगवान देख रहे थे धर्म की परीक्षा लेने के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन के पास जाते कि अर्जुन मारो इसे क्यों नहीं मारते ये पापी है जो मनुष्य धर्म के सिद्धांत को जानता है वे नशे में पागल सोया हुआ डरा हुआ और रथहीन ऐसे लोगों को नहीं मारते धर्म के सिद्धांत को जानता हुआ भी ये अश्वत्थामा ब्राह्मण होकर भी इस अश्वत्थामा ने सोए बच्चों को मारा है इसलिए इसमें अब ब्राह्मण तत्व नहीं रहा इसलिए अर्जुन तुम मारो इसे ये पापी है अर्जुन ने कहा सरकार आप ठीक कहते हो यह पापी है इसे मारना चाहिए लेकिन ये द्रौपदी का पापी है मैं इसे द्रौपदी के पास लेकर चलता हूं द्रौपदी मुझे जैसा कहेगी सरकार में वैसा ही कर दूंगा भगवान ने कहा पार्थ जैसी तुम्हारी इच्छा पशु जानवरों को कैसा मानते हैं ऐसे अश्वत्थामा के हाथ पैरों को बांधा रथ में फेंका अस्तिनापुर अर्जुन लेकर गए और घसी हुए अपने महल के अंदर लेकर जा रहे थे अश्वथामा को यह नजारा जब माता द्रौपदी ने देखा तो दौड़कर आई रोते रोते माता द्रौपदी कहती है मुचताम मुचतामेश ब्राह्मणों नित गुरु ब्राह्मणों नित गुरु मुचताम अरे इसे मुक्त कर दो इसे मुक्त कर दो ये आपके गुरु का पुत्र है ये आपका पूजन है इसे मारकर मेरे मरे हुए बच्चे तो वापस नहीं आ सकते मेरे सर पर तो आप पांच पांचो और ये अपनी मां कृपी का इकलौता पुत्र है इसकी जाने के बाद इसकी मां का क्या होगा इसलिए तुम्हें इसे मुक्त कर देना चाहिए युद्धिस्तर महाराज नकुल सहदेव कहते हैं कि की ठीक कहती हैं इसे मुक्त कर दो और अर्जुन को भीम सिंह ने अपनी गधा पर पटक पटक कर कहा गधा को हे मेरे भाई अर्जुन तुमने सौगंध खाई है। तुम अपने वचन को पूरा नहीं करोगे तो तुम झूठे के लाओगे इसलिए मारो ये पापी है इसमें ब्राह्मण तत्व तो नहीं रहा इसने सोए हुए बच्चों को मारा है भक्तों वेदों में छह प्रकार के पापी बताए गए हैं जिसको मृत्युदंड दिया जा सकता है पहला पापी विष देने वाला जहर है दूसरा घर में आग लगाने वाला कुछ लोग माचिस से आग लगाते हैं और कुछ लोग अपनी जीबा से आग लगाते हैं तो दोनों एक ही कैटेगरी के पापी हैं, तीसरा घातक हथियारों से आक्रमण करने वाला अब पहले तो छुरी चाकू होते थे डंडा होता था लेकिन अब तो पिस्तौल भी आ गई है तो हथियारों से जो किसी का खून करता है वो भी पापी है उसको मार देना चाहिए चौथा धन लूटने वाला जो धन को लूटते हैं पांचवा दूसरों की भूमि दूसरों के बच्चे और दूसरों की स्त्रियों का हरण करने वाला और छठा पापी है पराई स्त्री संग करने वाला अगर पुरुष है उसे पराई स्त्री संग नहीं करना चाहिए और यदि वे स्त्री है तो उसे पराये पुरुष का संग नहीं करना चाहिए ये छह प्रकार के पापी हैं जिसके विषय में हमारा वेद कहता है इन्हें मार देना चाहिए तो भीम सिंह कहता है ये पापी है इसे मार दो युद्धिष्ठ महाराज जी कहते द्रौपदी ठीक कहती है इसे छोड़ दो हम अर्जुन तो बड़े चिंता में पड़ गए भगवान कृष्ण भक्तों वहीं खड़े थे भगवान ने कोई परामर्श नहीं दिया क्यों भगवान कहते हैं कि हमसे कोई पूछ नहीं रहा तो परामर्श किस काम का दे मैं यदि हमसे कोई सलाह दे तो हम परामर्श दे बिना सलाह लिए अगर हम मशवरा देंगे तो किसी काम नहीं आएगा अर्जुन ने भगवान कृष्ण को नमस्कार किया अर्जुन ने कहा कि प्रभु अब आप, आप ही कुछ बता दीजिए भगवान ने कहा आपने हमसे कुछ पूछा जिस प्रकार आप बताइए इस उलझन को आप ही सुलझा सकते हैं अब भगवान ने कहा ठीक है जब आपने हमसे सलाह ली है तो सुनो अब भक्तो भगवान है टेढ़े और बात भी होगी कौन सी टेढ़ी भगवान कहते हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वदाहरण मई बो भयमा नाथम शासनम ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए वो पूजनीय होते हैं उनको मारने से ब्रह्मत्या का पाप लगता है लेकिन आता पापी को छोड़ना नहीं चाहिए क्षत्रि का कर्तव्य उसे दंड देना अब अर्जुन तो दुविधा में पड़ गए अर्जुन विचार करते हैं तो करूं तो क्या करूं मारता हूं अश्वत्थामा को तो पाप लगेगा ये तो ब्राह्मण है और छोड़ता हूं तो भी पाप लगेगा क्योंकि ये पापी ही है अर्जुन भगवान कृष्ण की ओर देखकर मुस्कुरा गए वाह सरकार टेढ़े और बाद भी टेढ़ी कर दी अर्जुन ने भी कह दिया सरकार यदि आप गीता वक्ता तो मैं गीता श्रोता हुआ भाई आपने गीता को कहा और मैंने गीता को सुना अब कृष्ण जैसे वक्ता अर्जुन जैसे श्रोता तो बात तो साफ कमाल की होगी अर्जुन समझ गए भगवान कृष्ण की बात को समझते देर ना लगे अर्जुन कहते हैं कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए ब्रह्मत्या का पाप लगता है पापी को छोड़ना नहीं चाहिए तब भी पाप लगता है अस्वत्थामा ब्राह्मण है इसका वध करूंगा मुझे पाप लगेगा लेकिन अश्वत्थामा पापी भी है इसे छोड़ना भी नहीं चाहिए तो ब्राह्मण का अपमान कर दो सर को मूड दो मुंह काला कर दो जूतों का हार पहना दो अपमान कर दो वध मत करो अगर उसने कुछ इस प्रकार का अपराध किया हो तो अर्जुन ने अपने तलवार की नोक से अश्वत्थामा के माथे में जो मणि होती थी उस मणि को निकाल दिया बाद उसके सर को आधा मुंडा आधी दाढ़ी मुझ को मुंडा उसके मुंह को काला कर दिया और धक्के मारकर अश्वत्मा को अर्जुन ने अपने राज्य से बाहर निकाल दिया इस प्रकार अश्वथामा मृत्यु से भी बढ़कर दंड को प्राप्त किया कुछ दिन भगवान रुके और आज भगवान को अपनी पत्नी अपने बच्चे याद आ रहे हैं किसी की एक पत्नी हो उसको इतनी याद आवे तो भगवान की कितनी 16108 पत्नियां तो कितनी याद आवे साहब किसी की एक बेटी हो उसे इतनी चिंता होती है और भगवान की तो 16108 पुत्रियां थी कितनी चिंता हो गए किसी का एक पुत्र हो उसे इतनी चिंता लगी रहती है और भगवान की तो 1 लाख इसठ बच्चे बेटा भगवान माता कोंती के चरणों में नमन करते हैं और कहते हैं कि भुआ जी अब अपने राम द्वारिका में जाते हैं भगवान द्वारिका के लिए जा रहे भगवान ने अपने सीधे पैर को रथ की सीढ़ी पर रखा उल्टे हाथ से भगवान ने रथ के उस हैंडल को पकड़ा और सीधे हाथ से ठाकुर जी सबको आशीर्वाद देते हुए रथ पर चढ़ने लगे तो उस समय सुदगो स्वामी जी कहते हैं हे सोन का ऋषियों एक बाल विधवा दौड़ी दौड़ी आई कितनी बाल विधवा क्योंकि जन्म से पंद्रह वर्षों तक बाल अवस्था होती है सोला सत्रह किशोर अवस्था होती है अठारह जो हो जाती है वो होती है योवक अवस्था और चालीस से बुढ़ी अवस्था आरंभ हो जाती है यहां पर बाल विधवा का अर्थ यह हुआ कि ये जो रोती रोती स्त्री आ रही है ये बाद विधवा है और इसका नाम है उत्रा। उत्रा अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी है अभिमन्यु के द्वारा उत्रा ने गर्भ को धारण किया था आज अपने अकमान का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा आता है ब्रह्मस्त्र को चलाता है ब्रह्मस्त्र पांच मुख बनाकर तो पांच पांडवों की ओर गया और ब्रह्मस्त्र का एक टुकड़ा एक हंस उत्तरा के पेट में चला गया क्योंकि अश्वत्थामा को पता था कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है तो उसने सौगंध खाई कि मैं इन पांच पांडवों के संग इनके होने वाले बच्चे को भी मार दूंगा इस तरह ब्रह्मास्त्र जब उत्तरा के गर्भ में आया तो ब्रह्मास्त्र के आने से उतरा का गर्भ जल रहा था उत्तरा रोती रोती भगवान कृष्ण के पास आती है और कहती है पाहि पाहि महायोगिना देव, देव जगत जगतपते नान्यम तद पश्य यत्र मृत्यु परास्वरम पाहि पाहि चला रही है हे सबके पूजन्य हे योगियों के भगवान हे जगत के पति हे देवों के पूजन्य भगवान मैं आपकी शरणागति में आई हूं आप मेरी रक्षा करें। भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं बेटी मेरे पास रक्षा मांगने के लिए आई हो आई हो ये तुम्हारे पांच पांच ससुर ने महाभारत का युद्ध किया अर्जुन तो महान युद्ध है तुम्हारे ससुर उनसे रक्षा क्यों नहीं करवाती उनसे सहायता क्यों नहीं मांगती माता उतरा कहती है कि प्रभु मेरे ससुर अर्जुन एक क्षण में सैकड़ों में अरबों खरबों लोगों को मार सकते हैं लेकिन अपनी पूरी जिंदगी में किसी को जीवन दान नहीं दे सकते प्रभु आप तो मारने वाले भी हो और बचाने वाले भी हो लेकिन प्रभु आपके द्वारा मरने वाले का भी उधार हो जाता है इसलिए मैं आपकी शनागति में आई हूं प्रभु मैं भले मर जाऊं मुझे मृत्यु का भय नहीं नान्यम तथयनम पशु यत्र मृत्यु मैं भले मर जाऊं लेकिन मेरे पेट में मेरे पति देव की निशानी है आप इसकी रक्षा करो प्रभु भगवान ने झांक कर देखा रही इसके गर्भ में तो मेरा भक्त है